भारतीय व्याख्यान हिंदू धर्म के सामान्य आधार हमारे पूर्वजों ने बहुतेरे अन्य प्रयोग किए हम सब ये जानते हैं कि अन्य जातियों के समान वे भी पहले बहिष्जगत के रहस्य के अन्वेषण में लग गए और अपनी विशाल प्रतिभा से वह महान जाति प्रयत्न करने पर उस में ऐसे ऐसे अद्भुत आविष्कार कर दिखाती जिन पर समस्त संसार को सदैव अभिमान रहता पर उन्होंने इस पथ को किसी उच्चतर ध्येय की प्राप्ति के लिए छोड़ दिया वेद के पृष्ठों से उसी महान ध्येय की प्रतिध्वनि सुनाई देती है अथ पराजया तदक्षरम अधिगम्य ते मुंडकोपनिषद वहीं परा विद्या है जिससे हमें उस अविनाशी पुरुष की प्राप्ति होती है इस परिवर्तनशील नश्वर प्रकृति संबंधी विद्या मृत्यु दुःख और शोक से भरे इस जगत में से संबंधित विद्या बहुत बड़ी भले ही हो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 जिसमें पूर्वोक्त पथ की अपेक्षा अनंत गुना आनंद था इस मार्ग को अपनाकर वे ऐसी अनन्य निष्ठा के साथ उस पर अग्रसर हुए कि आज वह हमारा जाति विशेषत्व बन गया सहस्त्रों से पिता पुत्र के उत्तराधिकार परंपरा से आता हुआ आज वह हमारे जीवन से घुल मिल गया है हमारे रगों में बहने वाले रक्त की बूंद बूंद से मिलकर एक हो गया है वह मानो हमारा दूसरा स्वभाव ही बन गया है यहाँ तक कि आज धर्म और हिंदू ये दो शब्द समानार्थी हो गए हैं यही हमारी जाति का वैशिष्ट्य है और इस पर कोई आघात नहीं कर सकता बर्बर जातियों ने यहाँ आकर तलवारों और तोपों के बल पर अपने बर्बर धर्मों का प्रचार किया पर उनमें से एक भी हमारे मर्मस्थल स्थल को स्पर्श तक न कर सका सर्प की उस मड़ी को न छू सका जाति जीवन के प्राण स्वरूप उस हीरामन तोते को न मार सका अतः यही हमारी जाति की जीवरी शक्ति है और जब तक यह अब ब्याहत है तब तक संसार में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इस जाति का विनाश कर सके यदि हम अपने इस श्रेष्ठ इस सर्वश्रेष्ठ विरासत आध्यात्मिकता को न छोड़ें तो संसार के सारे अत्याचार उत्पीड़न और दुख हमें बिना चोट पहुंचाए ही निकल जाएंगे और हम लोग दुःख कष्टाग्नि की उन ज्वालाओं में से प्रहलाद के समान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 हित तंत्री एक ही आध्यात्मिक स्वर में बंधी है उन सब के सम्मिलन से ही भारत में राष्ट्र का संगठन होगा इस देश में पर्याप्त पंथ या संप्रदाय हुए हैं आज भी ये पंथ पर्याप्त संख्या में हैं और भविष्य में भी पर्याप्त संख्या में रहेंगे क्योंकि हमारे धर्म की यह विशेषता रही है कि उसमें व्यापक तत्वों की दृष्टि से इतनी उदारता है कि यद्यपि बाद में उनमें से अनेक संप्रदाय फैले हैं और उनकी बहुविध शाखा प्रशाखाएं फूटी है तो भी उनके तत्व हमारे सिर पर फैले हुए इस अनंत आकाश के समान विशाल है स्वयं प्रकृति की भांति नित्य और सनातन है अतः संप्रदायों का होना तो स्वाभाविक ही है परंतु जिसका होना आवश्यक नहीं है वह है इन संप्रदायों के बीच के झगड़े झमेले संप्रदाय अवश्य रहें पर संप्रदायिकता दूर हो जाए सांप्रदायिकता से संसार की कोई उन्नति नहीं होगी पर संप्रदायों के न रहने से संसार का काम नहीं चल सकता एक ही साम्प्रदायिक विचार के लोग सब काम नहीं कर सकते संसार की यह अनंत शक्ति कुछ थोड़े से लोगों से परिचालित नहीं हो सकती यह बात समझ लेने पर हमारी समझ में यह भी आ जाएगा कि हमारे भीतर किस लिए यह संप्रदाय भेद रूपी श्रम विभाग अनिवार्य रूप से आ गया है भिन्न भिन्न आध्यात्मिक शक्तियों का परिचालन करने के लिए संप्रदाय कायम रहे परंतु जब हम देखते हैं कि हमारे प्राचीनतम शास्त्र इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि यह सब भेदभाव केवल ऊपर का है देखने भर का है और इन सारी विभिन्नताओं के बावजूद इनको एक साथ बांधे रहने वाला परम मनोहर स्वर्ण सूत्र इनके भीतर पिरोया हुआ है तब इसके लिए हमें एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने की कोई आवश्यकता नहीं दिखाई देती हमारे प्राचीनतम शास्त्रों ने घोषणा की है कि एकम सद्भिप्राहुदा बदंती विश्व में एक ही सद्वस्तु विद्यमान है ऋषियों ने उसी एक का भिन्न भिन्न नामों से वर्णन किया है अतः ऐसे भारत में जहां सदा से सभी संप्रदाय समान रूप से सम्मानित होते आए हैं यदि अब भी संप्रदायों के बीच ईर्षा द्वेष और लड़ाई झगड़े बने रहे तो धिक्कार है हमें जो हम अपने को उन महिमान्वित पूर्वजों के वंशधर बताने का दुस्साहस करें मेरा विश्वास है कि कुछ ऐसे महान तत्व हैं जिन पर हम सब सहमत हैं जिन्हें हम सभी मानते हैं चाहे हम वैष्णव हो या शैव शाक्त हो या गाराढ़त्य चाहे प्राचीन वेदांती सिद्धांतों को मानते हों या अर्वाचीनों के ही अन्यायी हों पुरानी लकीर के फकीर हों अथवा नवीन सुधारवादी हों और जो भी अपने को हिंदू कहता है वह इन तत्वों में विश्वास रखता है संभव है कि इन तत्वों की व्याख्याओं में भेद हो और वैसा होना भी चाहिए क्योंकि हमारे यह मानदंड रहा है कि हम सबको ज़बरदस्ती अपने सांचे में न ढालें हम जिस तरह की व्याख्या करें सबको वही व्याख्या माननी पड़ेगी अथवा हमारी ही प्रणाली का अनुसरण करना होगा ज़बरदस्ती ऐसी चेष्टा करना पाप है आज यहाँ पर जो लोग एकत्र हुए हैं शायद वे सभी एक स्वर से यह स्वीकार करेंगे कि हम लोग वेदों को अपने धर्म रहस्यों का सनातन उपदेश मानते हैं हम सभी यह विश्वास करते हैं कि वेद रूपी यह पवित्र शब्द राशि अनादि और अनंत है जिस प्रकार प्रकृति का न आदि है न अंत उसी प्रकार इसका भी आदि अंत नहीं है और जब कभी हम इस पवित्र ग्रंथ के प्रकाश में आते हैं तब हमारे धर्म संबंधी सारे भेदभाव और झगड़े मिट जाते हैं इसमें हम सभी सहमत हैं कि हमारे धर्म विषय जितने भी भेद हैं उनकी अंतिम मीमांसा करने वाला यही वेद है वेद क्या है इस पर हम लोगों में मतभेद हो सकता है कोई संप्रदाय वेद के किसी एक अंश को दूसरे अंश से अधिक पवित्र समझ सकता है पर इससे तब तक कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं जब तक हम यह विश्वास करते हैं कि वेदों के प्रति श्रद्धालु होने के कारण हम सभी आपस में भाई भाई हैं तथा उन सनातन पवित्र और अपूर्व ग्रंथों से ही ऐसी प्रत्येक पवित्र महान और उत्तम वस्तु का उद्भव हुआ है जिसके हम आज अधिकारी हैं अच्छा यदि हमारा ऐसा ही विश्वास है तो फिर सबसे पहले इसी तत्व का भारत में सर्वत्र प्रचार किया जाए यदि यही सत्य है तो फिर वेद सर्वदा ही जिस प्राधान्य के अधिकारी हैं तथा जिसमें हम सभी विश्वास करते हैं वह प्रधानता वेदों को दी जाए अतः हम सबकी प्रथम मिलन भूमि है वेद दूसरी बात यह है कि हम सब ईश्वर में विश्वास करते हैं जो संसार की सृष्टि स्थिति लय कारणी शक्ति है जिसमें यह सारा चराचर कल्पांत में लय होकर दूसरे कल्प के प्रारंभ में पुनः अद्भुत जगत प्रपंच रूप से बाहर निकल आता एवं अभिव्यक्त होता है हमारी ईश्वर विषयक कल्पना भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है कुछ लोग ईश्वर को संपूर्ण सगुण रूप में कुछ उन्हें सगुण पर मानवभावापन्न रूप में नहीं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 हमारे बच्चे बचपन से ही इस भाव को हृदय में धारण करना सीखें अत्यंत दरिद्र और नीच नीचाति नीच मनुष्य के घर से लेकर बड़े से बड़े धनी मानी और उच्चतम मनुष्य के घर में भी ईश्वर के शुभ नाम का प्रवेश हो अब तीसरा तत्व मैं तुम लोगों के आगे प्रकट करना चाहता हूँ हम लोग औरों की तरह यह विश्वास नहीं करते कि इस जगत की सृष्टि केवल कुछ हजार वर्ष पहले हुई और एक दिन इसका सदा के लिए ध्वंस हो जाएगा साथ ही हम यह भी विश्वास नहीं करते कि इसी जगत के साथ शून्य से जीवात्मा को भी सृष्टि हुई है मैं समझता हूँ कि इस विषय में भी हम सब सहमत हो सकते हैं हमारा विश्वास है कि प्रकृति अनादि और अनंत है पर हाँ कल्पांत में यह स्थल बाह्य जगत अपनी सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त होता है और कुछ काल तक उस सूक्षमावस्था में रहने के बाद पुनः उसका प्रक्षेपण होता है तथा प्रकृति नामक इस अनंत प्रपंच की अभिव्यक्ति होती है यह तरंगाकार गति अनंत काल से जब स्वयं काल का भी आरंभ नहीं हुआ था तभी से चल रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी